ही सोहन समर तुम पतही रामानुज लघु रेख खचाई सो नहीं नांगे उसे मनुसाई तुम जी तव संग्रा जाके दूत के केरय कौत का कौतुक सिंधुनांग तव लंका आय कपिके के हरीयशंका रखारे हति विपिन उजारा देखत तो ही अक्षते ही मारा जारि सकल पुर की न से छारा थी थी कहा बल गर्व तुम्हारा अब पति मृषा गाल जनि मारू मोर कहा छु हृदय विचारू पति रघुपति इंद्रपति जनी आगे आग जगन्नाथ अतुल बल जानू प्रताप जान मारीचा आशुकानिमानि मारी नीचा जान मारी जनक सभा यगण तूपाला कहे तुम बलयतुल विशाला धनुष जान की बियाही तब संग्राम जिते उनताही सुरपति सुत जान ही बल थोरा राखा जियत आंख गई थोरा सूप न खा कै गतिम देखी तदपय नहीं लाज की बद विराज खरदूषण लीला त्यो कबंद ली एक सर मार्य होते जानव दस कंद कंद से आग राम अंगद वहां से चले गए और भगवान श्री राम जी के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया इधर रावण ने क्या किया कि सभा हुई संध्या समय जान करके वो अपने राजभवन में चला गया एक बात देखते हैं इसमें कि संध्या समय जानकर के माने वो बिल खा करके सोचित होता दुखी होता हुआ उसको तो यह भी समझ में आ गया कि जीवन का भी काल काल आ गया गया। है, काल निकट है, अब अब मरण निकट बच नहीं सकते। ऐसे समझ करके हुआ चला गया। अब वो शिखर के ऊपर अखाड़ा जो लगा करता था अब देखते हैं अंग का रावण का अखाड़ा नहीं लगता हुआ रावण अखाड़े में नहीं जाता वहां जब से उसके सिर के मुकुट गिर गए मंदोदरी के कारण पुल गिर गए तब तक सब लोग भयभीत हैं नहीं जाता अब सभा में भी अब उसका मान मर्दन हो गया अंगद ने इतना अपना भय आतंक छा दिया सभा में अब उसको लेकर के दुखी हो कर के अब वो कैसे जाए नाचकाना कैसे देखे तो उसमें न उसका बन लग रहा है न उसे लगा कि सभा सदनों को बुलाएंगे और लोगों को तो वह लोग भी कोई डरेक्टर की वजह से क्या आएंगे कैसे बैठेंगे क्या सब नाच होगा उसने वो सब उसमें अमृत नहीं उसका ये। ये भी होता और उसका छूट आता बो जब नष्ट होने के करीब आ जाता है तब उसे तब नाच रंग वगैरह से उससे नहीं मोह का विनाश का काल आ जब व्यक्ति मोह में है तभी संसारी विषय सुख इंद्रिय सुख नाच गाने ये सब उसे बहुत अच्छे लगते उसी में पड़ा रहता है जहाँ उसको जो है ये हिम दूर हुआ ये सब सुहाते में ये जीवन का संध्या काला जाए जिसे लगने लगे कि अब तो आई है उसी ये सब बातें कहाँ सुहायेंगे क्या अच्छी लगेंगे इसलिए रामन की वही स्थिति आ रही है तो इसलिए रामन अब जो है वो नाचन में नहीं जाता घर जाता है रोते हुए अब उसको फिर समझाती जहाँ भी कोई कोई खास खास घटनाएँ हुई और जब रावण के लिए धक्का लगा तब तो मंदोदरी से समझाती है आज भी अंगद ने रावण का मान मर्दन कर दिया तब तो मंदोदरी फिर समझाने तो रावण इस समय दुखी भी है तो उसको समझा करके कि तो उसको सही रास्ते पर भी आ जाए तो दुख दूर हो जाए पहले तो अहंकार में हंसा करता था रावण आज रावण हंस नहीं रहा उदास उदास आया मंदोदरी उसको समझाने और देखते हैं हम मंदोदरी उसको समझाती भी है तो उसके बाद भी रावण उसका कोई उत्तर रावण के पास कुछ भी नहीं है। पहले तो कहते अरे अरे तो हमारे बिल्कुल क्या जाना अरे तो हमारे बल को देखना, और फिर मैं देखना कि मैं क्या करता हूँ और तो हमारे सामने नहीं जाता नहीं ऐसे बोला करता था आज रावण की बोलती बंद है जाता है मंदोदरी समझाती है लेकिन रावण कुछ नहीं बोल और इस बार मंदोदरी थोड़ी कठोर भी है पहले जितनी वो विनम्रता के साथ में पैरों को पकड़ करके बोलती थी अंचल पसार करके बोलती थी ये पिछले बारे प्रसंग जितने आए उनमें सबने देखा कि उसके शब्दों में बहुत मधुरता थी विनम्रता बहुत थी लेकिन वैसी आज उसको उतनी नहीं दिखाई देती हालांकि वो अपने आप को रोकने की कोशिश करती है कि क्रोध आदि व्यक्त न होने पावे उसके सामने सरल बनी रहे विनम्र बनी रहे लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उसकी दिखाई देती है कि उसमें कठोरता आ जाती है भले ही वो उद्दंड न हो कर्कश स्वरूप न धारण करे लेकिन पानी में कठोरता थोड़ी आ जाती है दबी जमान से वो कठोर भठोर करके अंग से बोलती है इन बातों को ध्यान में रख करके देखे की मंदोधरी क्या समझाती है कंत समुज मन तजह कुमत ही सीधे बोलने लगती है कि कंत पति का संबोधन करके कहती है कि समुजमन अपने मन में बात को समझो और अपनी दुर्बुद्धि को छोड़ो मैंने, से, मैंने कहती इस प्रकार कि तुम्हारे दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि आ गई है तुमको उस को को को छोड़ कुमति <coughs> कुमति इसके मैंने कुमत छोड़ने की बात तभी कही जाएगी जब कुमति स्वीकार करे कि हाँ कुमति है तब कुमति को छोड़े कोई इसलिए रावण में दुर्बुद्धि आ गई है ये बात के लिए मंदोद्री कहती कहती इस दुर्बुद्धि को तुम छोड़ो और सोह न समर्थ अब ये दुर्बुद्ध तुम्हारी ये है कि तुम भगवान राम से युद्ध करने के लिए तैयार हो और दोनों कहा भगवान राम और कहा तुम इन दोनों के बीच में युद्ध शोभा नहीं देता जैसे पहले कहा था अंगद नहीं कि युद्ध तो प्रेम और वैर बराबर के बराबर के लोगों के साथ में होना चाहिए तब तो ठीक है लेकिन कहा सिंह और कहा मेढुकी इन दोनों के बीच में युद्ध कोई शोभा देता है ऐसी करके मंदोदरी भी कहती है कहा भगवान राम और कहा तुम दोनों में युद्ध होना बैर होना ये शोभा नहीं देता और ये दुर्बुद्धि की बातें और ऐसा मत करो तुम इसे त्याग दे और राम अनुजय लगोरी की खिंचाई अब उनको ये दिखाते हैं कि देखो रामा का बल कितना कम है और भगवान का राम का बल कितना अधिक है ये सब तुलना करके मंदोतरी फिर समझाती दिखा देती है अगर समझना है तो इन बातों की तरफ ध्यान दो समझ में आ जाएगा तुम्हारे कहते हैं रामानुज लघु एक कछाई रामानुज माने अरे राम के छोटे भाई ने माने राम की तो बात छोड़ो उनके छोटे भाई ने एक लकीर खींच दी तो तुम्हारे लकीर तो पार करी नहीं हुई सो नहीं नांगे हो असुमनुसाई उस लकीर को भी तो तुम पार नहीं कर पाए और तुम अपनी बड़ी वीरता दिखाते हो लकीर को पार कर जाना ये भी कोई बड़ा कमाल की बात है और सो भी नहीं कर पाई है राम अब देखो ये जब सीता अर्ण हुआ उस समय भगवान राम के पीछे दौड़े और जब लक्ष्मण जी जाने लगे उधर सीता जी ने भेजा उनको लक्ष्मण जी जाने लगे तो वहां पर जहाँ पर वर्णन आता अरण कांड में वहां पर ये नहीं दिखाया गया कि लक्ष्मण जी ने रेखा खींची और उसके बाद गए अन्य रामायण में इस प्रकार का वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दी चारों तरफ सीता जी से कहा कि देखिए आप इस रेखा के अंदर आप रहेंगी तो आपको तो कोई खतरा नहीं इस रेखा के आप बाहर मत जाइए और अगर कोई आएगा इसके अंदर आएगा तो वो भत्म हो जाएगा जल करके नष्ट हो जाएगा इस प्रकार से आप सुरक्षित रहोगे आपकी सुरक्षा का भार हमारे ऊपर है इसलिए इतनी सुरक्षा की व्यवस्था करके हम जा रहे हैं लेकिन जब रावण आया और रावण देखा कि जब एक रेखा खींची हुई है और रेखा के ऊपर जैसे उसने पैर उठा करके ऊपर कुछ काया तो तैसे ज्वाला निकलने लगी तब रावण डर के पीछे हो गया और वो सीता जी से कहने लगा भिक्षा देनी हो तो इस बाहर निकल करके आकर भिक्षा दो हम इसके अंदर नहीं आत कांड में वहां पर इसका वर्णन तुलसीदास ने नहीं किया तो कुछ लोग ये कहते हैं कि रामायण में तो ये है नहीं लक्ष्मण जी ने रेखा खींची फिर गए अरण कांड जहाँ देखते हैं सीता राम का प्रसन्न देखते हैं वहाँ ऐसा ही नहीं कि वर्णन नहीं कुछ नहीं तो वहाँ कुछ वर्णन नहीं तो लोग करते हैं कि ये कहाँ से ये बात आ गई कि लक्ष्मण जी ने देखी ची डॉक्टर पार नहीं कर पाया ये सब बात रामायण में तो नहीं लिखी है तो रामायण में तुलसीदास लिखते है तो अब सब बातें वहाँ एक ही जगह सब लिख देना जो है वो काव्य शास्त्र के ध्यान में रख करके विचार करते है तो अनुचित हो जाता है महाकाव्य की रचना है काव्य की रचना है तो उसके भी नियमों का पालन करना पड़ता है तो उसके रस को भी बनाए रखना पड़ता है तो उसको ध्यान में रखते हैं, तो अब तुलसीदास जी उस बात को यहाँ आकर के कहते हैं कहते हैं कि देखो लक्ष्मण जी ने सीतारण के समय जो सीता जी के चारों तरफ देखा चींच दी थी, थी वो तुम्हारे पार कई नहीं चुकी इतना इतनी तो तुम्हारी मनसाही है माने के माने तुलसीदास ऐसा नहीं की तुलसीदास को ये बात पता न हो की लक्ष्मण जी के चाहे रेखा खींची गई तुलसीदास जी को ये स्वीकार न हो कि लक्ष्मण जी ने सीता जी की चार तरह रेखा खींची है ऐसा नहीं है उसका वर्णन वहां नहीं किया लेकिन यहाँ मंदोदरी के मुख से उसका वर्णन हो गया तो कहते है तीर तुम तांग्रामा अब कहते है की अब वो उनको पति को पिए करके संबोधन मंदोदरी करती है मधुरता बनाए रखने की कोशिश करती है लेकिन कहती क्या है ये तुम ताई तुम भला उसको संग्राम में जीतोगे जाके दूत की रामा जिसकी दूत का ही इतना विचित्रकारी है वो आप देखते हो तो फिर भला उसको तुम संग्राम में क्या जीत पाओगे दूध क्या किया तो दूध के दोनों दूतों की बात मंदोदरी कहती है पहले हनुमान जी की बात कहती बाद में कहेगी इनकी की कौतुक सिंध नाग तबलंका आयु कप के हरी अशंका स्मरण दिलाती देखो कौतुक सिंध नाग अलंका कौतुक कौतुक में खेल खेल में समुद्र पार करके तुम्हारी लंका में घुसाया दूत तब में तुम्हारी लंका मैं तुम्हारी जहाँ जिसको भी तुम समझते हो तो तो कि समुद्र की तरह तरफ हमारी खाई बनी हुई है और इस खाई को कोई पार कर नहीं कर सकता लंका के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता उसमें उनका दूत तो खेल खेल करके उस इतनी बड़ी खाई के तुम्हारी कुंभ के पार आ गया हुँ? और तुम क्या समझते हो खाई के कारण तो हमारी लंका बिल्कुल सुरक्षित है तो? कोई नहीं सकता है तो कौत सिंधु नाग कवि आयु कपि के हरी तिहरी माने जैसे की सिंह हो इस तरह से निर्भय करके वो मानव चलाया और असंख्य निर्भय कोई शंका नहीं अकेला चलाया और तुम लोग इतने बैठे रहे इतने शक्तिशाली बने रहे तुम्हारी इतनी सेना बनी रही तुम्हारे इतने पुत्र बने रहे इतने नगर भर के इतने निशाचर बने रहे और उनके बीच में वो निर्भय चलायाखबारे हिपिन और उसमें जब वो तुम्हारा जो अशोक वन तो उस में उसने जो उसको सब उजाड़ के रख दिया रखबारे जितने थे उन सब को मारा सब भाग गए और समाड़ कर रख दिया तुम उसकी रक्षा नहीं कर पाए बन बचा नहीं रोक नहीं पाए और देखा तो ये जक्ष देखी मारा और तुम्ही ने अक्षय अच्छा कुमार को भेजा उसको पकड़ने के लिए मारने के लिए अक्षय अच्छा कुमार गया तो वहां जाकर के मर गया तुम्हारे पुत्र को मार डाला उसने दूख डा तुम। और तुम अपने पुत्र को नहीं बचा अब ये सब बातें तुम देखो तो तो अपनी शक्ति को समझो तुम्हारी कितनी शक्ति है और दूध की कितनी शक्ति है जारी सकल पर छारा और कहते उसने, उस ने करके तुम्हारे नगर घर में आग लगा दी जला करके फूक दिया और कहा रहा बल गर्भ तुम्हारा जो अपने बल का बड़ा गर्व की मुझे इतनी शक्ति है मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा उस समय तुम्हारी कहा चला जाए तुम्हारा गर्व सब चूर हो गया उसी तरह जल लंका तुम्हारी जला गया तुम बचा नहीं पाए उसको पकड़ नहीं बचाओ अब अबा ये थोड़ी कठोरता की बात कि तुम गाल बजाते हो इस प्रकार से बोलना उसके लिए रावण के लिए लेकिन पति इत्यादि करके संबोधित करके करती रहती है पति कंत इत्यादि बोलती रहती है इस बात का ध्यान रखती है लेकिन कभी मृठा का जन मारो बेकार की गाल बजाने से क्या फायदा तुम्हारा मैं झूठ बातें बोलते हो तुम तो झूठा अलंकार करते हो तुम्हारे घरे धरे कुछ नहीं होता बातें बातें बोलते हो तुम तो। मोर कहा इसलिए जो कुछ मैं कह रही हूँ उसको उस बात को तुम हृदय में थोड़ा विचार करो कि मेरा कथन क्या है पति रघुपत न पति जन मानो फिर संबोधन पति करके कहती कति रघुपत न पति बार बार उसको पीएक त्यागी कहने से ये भी पता लगता है कि मंदोदरी कहती है भाई हम तो तुमको इसलिए समझा रहे हैं तो हमारे पति और इसलिए तुमको समझाना पड़ रहा है नहीं तो तुम्हारे जैसे मूर्ख को कोई समझाने नहीं जाता <pal गँणाता है> तुम्हें तो बिल्कुल समझ है नी दुर्बुद्धि तुमको आ गई कौन भला तुमको समझाते <pal गँणाता है> तो कहते पति रघुपत में पति जन मानो हूँ तो भगवान श्री राम जी को एक साधारण राजकुमार मत मानो अभी जगन्नाथ अतुल बल जाना हूँ सारे संसार के वो स्वामी है और अतुलित बल उनमें उसकी बल की कोई सीमा नहीं है ऐसे समझो तुम्हारी सीमा चाहता तुम्हारा बल वो हो चाहता तुमने कैलाश पर्वत तो उठा लिया हो लेकिन कैलाश पर्वत उठा लेना तो एक बात है लेकिन कैलाश पर्वत किस पृथ्वी पर रखा हुआ है और ये पृथ्वी किस ब्रह्मांड में है उस तो ब्रह्मांड को कौन उठाए अभी जगन्नाथ बने क्या समस्त ब्रह्मांड किसके ऊपर आश्रित उसकी शक्ति तुम्हारी समझ नहीं आती तुम्हें तो अपनी शक्ति कैलाश उठा लिया उसके बाद उसका एक पृथ्वी का एक भाग छोटा सा टुकड़ा कैलाश पर्वत और तो पृथ्वी कितनी बड़ी तुम समझते बड़ा भारी कमाल कर लिया बाण प्रताप जाने मारी का भगवान श्री राम जी के बाण में कैसी शक्ति है इस बात को मारीच जानता था इसीलिए जब तुम मारीच के पास गए तो मारीच ने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की ये उस बाण की बात है जबकि विश्वामित्र के साथ भगवान का गए और वहां पर वो मारीच को तालका को तो मार दिया लेकिन मारीच को मारा नहीं बिना घर का बाढ़ मारा तो वो बाढ़ ने उसको मारी को उठा करके लेकर के बाढ़ चला और कहां से कहां से लेकर के बिहार से लेकर उसको फेंका तो बम्बई के पास गिरा जा करके इतनी दूर जो उसको पहुंचा दिया तो बाढ़ में कितनी ताकत है ये उनके जो वो मारी जानता से जब उतनी दूर जाके गिरा तब मारीच को पता लगा इतनी शक्ति इनके बाढ़ में हमको यहाँ से यहाँ यहाँ पहुँचा दिया आकर जब पता लगा की हम कहाँ आ गए माल मौल समुद्र के किनारे आ गए बंबई के पास तो प्रताप जान मारी छाश कहा नहीं माने ही नीचा, और उसकी बात को भी तुमने माना नहीं। अभी नीचा शब्द जो है वो हो ऐसा कह पाओ कि ताश कहा नहीं माने माने ही नीचे नीच, तुमने उसकी बात को भी नहीं माना तो जरा थोड़ी कठोर बहुत कठोर बात हो जाए मंदोदरी रावण से बीच गए सुन ले ये कोई हो नहीं दिखाई देता इसलिए दूसरा अर्थ लगाना पड़ता है कि तुमने उसके मारीच की बात को भी नीच समझ करके कम मान करके तुच्छ बात समझ करके उसकी बात को तुमने नहीं माना उसकी बात को तुमने मारीच की बात को भी मूल्य नहीं मान दिया या मारिच को नीच समझा तुमने तुमने समझा मारी हमारे घर ने और ये हमको तो समझाने चला है ऐसे ही रावण ने वहां कहा भी था कि तुम तो हमारे हमें आज बड़ा ज्ञानी गुरु मिल गया तो हमको शिक्षा देने चले हो अब तुम दो में से एक निश्चय कर लो या चलो तुम हमारी सहायता करने के लिए वहां भगवान राम के पास और नहीं तो हम तुम हमारी तलवार निकाल ली कि हम तुमको मार डालेंगे तब उसने हमारी सोचा कि इसके हाथों से क्या मरना है तो वो भगवान राम के हाथ से मरने के लिए चल दिया तो कहते तुम जिस मारिश को बहुत ही नीच समझते थे तुच्छ तो समझते थे उसकी समझ करके तुमने उसकी बात को नहीं माना एक बात एक बात तो हनुमान जी का घटना किस प्रकार से पराजित हो गए दूसरी बात मारिश ने भी तुमको समझाया उस बात को भी तुमने नहीं समझाया और जनक सभा तो रहे तुम हूँ तब अतुल विशाला और एक दूसरी घटना बताई की देखो जनक की सभा मैं तो में जब धनुष्ञ का आयोजन हुआ उस समय धनुष्ञ के आयोजन में रावण भी वहां था लेकिन धनुष्ञ के समय में भी रावण का वर्णन माने आता इतना बात आता रावण बाण छुआ नहीं आता आर सकल भूत करता ये सब जो है वो सब राजा लोग जिसने थे उन्होंने तो धनुष धनुष उठाने की कोशिश की शंकर जी का धनुष लेकिन उठाए नहीं उठा लेकिन रावण और बाणासुर ने उसे उठाए ही नहीं उठाए ही नहीं की मैंने वो वो उनका जब उठाए नहीं तो उनका नाम भी नहीं आया कि ब्राह्मण आ रहा है अब बाणासुर आ रहा है अब ये धनुष उठाएंगे या उठाया उन्होंने ऐसा कोई चर्चा नहीं आती चुपचाप से देखते रहे अलग से कड़े खाना खा उसने सोचा की इनको सबको उठाने दो धनुष हैं, ये सब एक से एक शक्तिशाली बैठे हुए हैं अपने आप सब सबके लोगों के बीच में नाम उठा पाए तो किमी होगी बेकार होगी इसलिए अपने आप का है वो चक्कर में बहुत दूर होगा और उठाने जनक सभा अगले तो भूपाला राजा जनक की सभा में यानी कितने राजा लोग थे और रहे तुम और बले अतुल विशाला तुम भी उस समय से तुम्हें भी बड़ी ताकत थी और तुम बड़ी शक्तिशाली थे उस समय तो तुम्हारी सचु समय कहा चली गये भंज धनुष जाने की भी आई और भगवान श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी का उनके साथ ब्याह हो गया और तुम धनुष को नहीं तोड़ पाए तुम्हारी हिम्मत पड़ी उसको उठाने के लिए अब तब संग्राम में जीते हुए कि नही उस समय तुमने उनसे क्यों नहीं संग्राम में जीत लिया तुम धनुष तोड़ देते तो उसी समय राम हार तुम जीत जाते कथा का आगे कथा समाप्त थी लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ी उसको तोड़ने की उठाने की भी नहीं कोशिश की तुमने और जब भगवान श्री राम तो तो तो तो जी ने धनुष तोड़ भी ला तो तुम्हें साथ में होगा तो लड़ लेते अपनी भुजाओं का बल जिस भुजाओं के बल से तुमने कैलाश पर्व तो खा लिया था लड़ लेते वही आराम से क्यों नहीं लड़ेगा शिक्षा चले क्यों सुरप जाने छोरा कहते भगवान श्री राम जी के बल कितना बल है तो थोड़ा सा तो के इंद्र का पुत्र जयंत भी जानना है जयंत की कथा आती है अरण के शुरू में जयंत ने क्या किया तो सीता जी के पैरों में चोंच मार करके भागा तो उसके खून आ गया उनके पैरों में तो जब भगवान ने देखा तो उसको पीछे एक सीख का पान चला दिया उसके पीछे ब्रह्मास्त्र की तरफ ऐसे सफर आकर तो उसके पीछे लग गया और जयंत ये कौवा बना हुआ भागता रहा और पीछे पीछे बाढ़ तोड़ता रहा अंत में न इंद्र ने उसकी रक्षा की मैं ब्रह्मा जी ने रक्षा की ना शंकर जी ने कहीं उसको बचाया लौट करके जब भगवान की शरण में आया तो भगवान ने उसकी एक आंख छोड़ दी और उसको क्षमा कर दिया स्वर्ग के सुत जा नहीं बल थोड़ा राखा जीत आके गई पोराके बना खोड़ दी उसका जीवन नहीं लिया वो जीवित रहे तो बस आपको मालूम है कौए की एक आंख होती है सबसे तो सभी कबुए कार्य हो गए जैसे जयंत के आठ हाथ में लगा भगवान राम का बांध तो जितने कौए है सबकी एक आंख होती है देखने में दो आंखें दिखाई देती है ऊपर ऊपर के गोलक दो हैं, लेकिन उसके भीतर एक एक तैया जैसे एक अपने भीतर दोनों फिस्ट होते हैं गोली, उसकी वे एक मूवेबल होती है बीच में बंधी इधर करता है तो आ जाती है उधर करता शटक के आ जाती है कभी इधर से देखता है कभी इधर से देखता है तो फिर ऐसा कर लेता है तो इधर दिखाई लगता है जब उसे इधर देखना होता है तो ना करता है तो नहीं करता है इसके माने उसकी आंख का इधर वाला फापो उसको निधर आ जाता है इधर दिखाई देता है अब ये कोई वैज्ञानिक लोग उसको पकड़े ऑपरेशन करे और फिर देखे की उसके भीतर क्या मामला है कैसी स्थिति है अभी कहीं भगन नहीं आता लेकिन इनका कहना यह इस प्रकार के है कि कौ की एक ही आँख होती है तो ही आरबत सुखा जीत आई थोड़ा खा के गति तुमने देखी और कहा इसके अलावा वो भी देख लो तुम सूर्ख न खा की गति में देखी सूर्ख न खा, खा क्या हुआ मनुष्य ना कान काट लिए गए तरक हृदय नहीं लाजेखी तभी तुम्हारे न लज्जा हाँ, आई तुम्हारे हृदय में और न कोई तुमको ही लगा तुम्हें चाहिए तो उसी समय जब ना कान काट ली तो अपनी सेना लेकर के आक्रमण करना चाहिए ऊपर युद्ध करते जा करके मारते उनको ये क्या दबाशा करने चले कि फिर उसके बाद छिपे छिपे छिपे छिपे जा करके सीता कर्म कर लाए ये तुम्हारी शक्ति का सूचक थोड़ा है दूषण ही संसार में लोग मनोवैज्ञानिक लोग ही कहते हैं कि देखो पति चाहे जितना दुर्बल कमजोर मूर्ख हो लेकिन अपनी पत्नी के सामने न दुर्बलता स्वीकार करता है न मूर्खता स्वीकार ये मनोविज्ञान संसार का है उपन्यास तो पढ़ो चित्र पढ़ो कहानियां पढ़ो उनमें समय इस प्रकार का आएगा वो नहीं मानेगा <laughs> मंदोदरी चाहे जितनी प्रमाण दे इतने इतने प्रमाण हैं जिनके कारण तुम शक्ति ही हो भगवान नाम भय शक्त्यशाली है लेकिन रामा अपने मन में बोलता रहता तुम्हारे सारे सर्ग झुंखे कौन तुम्हारी बात को तो बताए हमारी जितनी ताकत है वो ताकत और कहाँ है रावण जब वो ये देखता जितना दिखाई देता है वही सत्य है जो नहीं दिखाई देता है वो सत्य कहा दिखाई देता है वो देखता है कि मेरा अपना शरीर दिखाई देता मेरी दिखाई है मेरी बुजाएं दिखाई देती हैं मेरी ताकत दिखाई देती है और वो कोई ऐसा है जो सर्वत्र व्याप है फैला हुआ है और दिखाई नहीं देता है तो उसमें क्या बद बिराद खरदूषण ही लीला त्यो बड़ी <laughs> बद बिराद खरदूषण ही मैंने <laughs> उन्होंने क्या किया रात को मारा खरदूषण को मारा लीला हथियो कबंध कबंद, कबंद इतना भारी, उसको भी खेल खेल करके मार दिया उसको उसमें कुछ नहीं उसको मारने में लगा माने भगवान राम तो इन सबको ये बड़े-बड़े शक्तिशाली थे ब्रात भी बड़ा शक्तिशाली था खरदूषण तुम्हारे भाई तुम स्वयं जानते हो खरदूषण मौसम बलवनता है तो कहता तुम्हारे समान बलवान खरदूषण को जिसने मार दिया एक अकेले मार दिया अब तुम्हें ताकत लीला हाथे कबंद को आ चुकी है पहले उन सब कथाओं के पूरी रामायण की कथा ने कहा, कहा किसके, किसके किसको, किसको मारा कहा उन्होंने शक्ति दिखाई बता दिया कहते बाल एक सर मारे जानव दस्कंद और बाल को भगवान राम ने एक बाल मारा बाली मर गया बड़ा बड़ा शक्तिशाली था वही अंगज में बात कही वही बात बंदोदरी कहती है कि देखो मानो रावण को स्मरण जलाती है कि तुम बाली के कांख में दबे रहे और बाली तुमसे ज्यादा जने कितना ज्यादा शक्तिशाली था उस बाल को भी एक से भगवान ने मार दिया और तो भी तुमने जो उसको तो तुमने नहीं समझ तुम समझते हो तो कम कमजोर है वो शक्ति ही नहीं कितना शक्तिशाली आगे फिर, जय जलनाथ बंदा हेला उतरे प्रभुतल सहित सुबेला कारुणीक दिन कर कुल के दूत पठायित हेतु सभा मांजते तब बल मथा कई बरूथ मू हनुमते यथा संगत हनुमत अनुसर जाकेणकुरे वीर यत बांके कांती पुनि पुनि नर काऊ मधाम ममता मद हा विरोधा काल विवश मनुपोदा काल दंड गई काहु न मारा हर ही धर्म बलबुद्धि विचारा निकट काल जय आवत साई जयी ब्रहो तुम नाई जय सु